भागवत महापुराण प्रथम प्रथमस्क अथकाशोध्याय द्वारिका में श्रीकृष्ण का राजजोति स्वागत सुकान आनरतान्व्रजृद्धांजनपदा सुखा दौदरवर तेजा विषाद शु कहते हैं श्रीकृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया साउच का धवलो दरो दरो प्यूरुक्रम सर षोड़ करकंज संपुटे मलकर संधे कलहंसोस्व भगवान के ओठों की लाली से लाल हुआ वह वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसे शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो तमुप्रुत्या निन्नतम जगद भय भयावह प्रत्युद्यो प्रजा सर्वा दर्शन लाल भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय भै को भयभीत करने वाली है उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई तत्रोपनीत बल योरवेदीप मिवादृता आत्मा रामम पूम निर्लाभे नित्य भगवान श्री कृष्ण आत्मा है वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पुण्य काम है फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दान करते हैं वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया प्रत्युत्फुल्ल मुखाह प्रचुर हर्ष गत गिरा पितरम सर्वस्रदम अवित रिवारकाह सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे वे हर्ष गद्द वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्रीकृष्ण के ठीक वैसे ही स्थिति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं नतास्मते नाथ सदांग्रपज वरिंच वैरिंच्र वंद परायण थे मिहे क्षता परम न काल प्रभवेत पर प्रभु हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं जिनके शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता भवायस्तम भव विस्वभावन तबे वाताथ सु पते तम सद्गुर न परम चैवतम यस् अनुत्तिया कृत नो आप ही हमारे माता श्रोहित स्वामी और पिता हैं आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं आप ही हमारा कल्याण करें अहो सना था भगवता तयविष्टान दूरदर्शनम प्रेमा स्थिति स्निग्ध निरीक्षणान पशेम तव तब सर्व सौभगम आहा हम आपको पाकर स्नात हो गए क्योंकि आपके सर्व सौंदर्यशार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं कितना सुंदर मुख है प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है हम कुरुण कोटि भवेद कमलनयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की च भक्तवत्सल शिन्हो दृष्ट्या दृष्टियातन्व प्रावित्म भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपा मई दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए मधु भोज दसारहा कुकुर अंधक आत्मतुल्य बलैर गुप्ताम भोगवती मिव जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं वैसे ही भगवान की वह पुरी भी मधु भोज दासारह अर् कुकुर अंधक और विष्णुवंशी यादवों से जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती सुरक्षित थे सर्वतु सर्व विभु पुण्य वृक्ष लताश्रमय उद्यान उपवन हामये वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थे स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान पुष्प वालिकाएँ एवं क्रीड़ावन थे बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे गोपुर द्वार मार्ग सुकृत कौतुकोरणाम चित्र ध्वज पता का ग्रही अंत प्रतिहिताम प्रतिहता, प्रतिहता नगर के फाटकों महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनमारी लगाई गई थी चारों और चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थी जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था सम्मार्जित महामार्ग रथ कचत्म सिम गंधा जल रूपताम फल पुष्पाक्षतांकुरैह उसके राजमार्ग अन्य सड़कें बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे द्वार द्वार गृहाम चध्यक्षत फलेक्ष अलंकृताम पूर्ण कुंभ बल भेदीप कैम घरों के प्रत्येक द्वार पर दही अक्षत फल ईख जल से भरे हुए कलश उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे निशम्य प्रेष मयांत वसुदेव महामनाक्रूरस्ोग्रसेमशाभुतविक्रम प्रद्युन सुतः सांबोजवती सुन भेगोच्छसित सेनाशन भोजलाम पुरस्कृत ब्राह्मण ससुमंगल शंख तुर्यनादेन ब्रह्म घोषेण चाजिताज्मा प्रणजागत सा उदार शिरोमणि वसुदेव अक्रूर उग्रसेन अद्भुत पराक्रमी बलराम प्रद्युम्न चारुदेशन और जाम्बूति नंदन सांब जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्रीकृष्ण आ रहे हैं तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा वे मंगल सकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्थ पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेदध्वनि होने लगी वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले वार मुख्या तदर्शन सुकाह लसत कुंडल निर्भात कपोल अवदन श्रिया साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं उनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली नट नरतक गंधर्वाह सूतमागध बंदि गायंती चौतम श्लोक चरित अन्य अद्भुत बहुत से नट नाचने वाले गाने वाले वीरध बखानने वाले सूत सूतमागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले भगवान तत्र बंधूना पौराण मनुवर्ति यथा विद्योपसंगम्य सर्वेश मानमादते भगवान श्रीकृष्ण ने बंधु बांधवों नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया प्रभुआभिवादनाश्लेष कर स्पर्शे क्षण आश्वास्य चाशपाकेभ्यो वरस्ताभू स्वयं चुर्भिर्प्रै सदारे स्वीरपी आशीर्भि युद्यमस्पुर किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया किसी को वाणी से अभिवादन किया किसी को हृदय से लगाया किसी से हाथ मिलाया किसी की ओर देखकर मुस्करा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया इस प्रकार चांदलाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरजन सपत्निक ब्राह्मण और विद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदीजनों से विरधावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया राजमार्गते कृष्ण द्वारिकाया कुलस्त्रियः स्त्रिय हरमण्रोप्र तदे क्षण महोत्सवाह जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई नृत्य निरीक्ष मणाण यद्यपि द्वारक नव तृप्यंत ही दृश श्रियो धावांग मच्युत श्रियो निवासो योर पानपात्र मुखम भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान लक्ष्मी का निवास स्थान है उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है उनकी भुजाएँ लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं, उनके अंग अंग शोभा के धाम है भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती सीता पत्र अभिजन ऐरूपस्कृत प्रसून वर्षि वर्षित पथि द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर वर्ण का छत्र तना हुआ था श्वेत चमन ढुलाए जा रहे थे चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साँस सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभा मान हो प्रविष्टस्तु गृह पित्रो परिस्वक्त सुमातृ वंदे सिरसा सप्तव की प्रमुखा मुदा साह पुत्र अंकमाप्य स्नेस्ू स्नुत पयोधरा हर्ष हर विवलितात्मान शिशिर चुनेत्र जय जलैह भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी उनका हृदय हर्ष से विफल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे अथाविथ स्व यत्र पत्नी राम च चोड़श माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए उसमें सोलह हजार पत्नियों के अलग अलग महल थे पत्निया पति प्रोस्य गृहानुपागत विलोक्य संजात मनोमहोत्सवासात सामतलो अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देख कर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई फुटनोट जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए क्रीड़ाम शरीर संस्कार समाजों सबदर्शनम हास्यम पर गृह जानम तेत्रोशीत जिसका पति प्रदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद सिंगार सामाजिक उत्सवों में भाग लेना हंसी मजाक करना और पराय घर जाना इन पांच कामों को त्याग देना चाहिए याज्ञवल्कि स्मृति तमात्म जय दृष्टिरात्म दुरंतभारे पति निरुद्धमप्यादम मुनेत्रो विलजती वैक्लवात् भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था उन्होंने पहले मन ही मन फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया सौनजे उस समय तो उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए यद्यप्यसोपार्श्वगतो रहो ग तथापि तस्घ्र युगम नमम नमम पदे पदे काभिर्मित तत्पधान जहा यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती उनकी संधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है एवं नृपाणाम चितभार जन्मनाम अक्षौ परिवृत्त तेजसाम मिधाय भैरम नलम मिथो बथे रो परतो निराज जैसे वायु बाँसों के संघर्ष से दावनल पैदा करके उन्हें जला देता है वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित से एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए सा ये नरलो के न समाय रे मे स्त्री रत्न कुटस्थो भगवान प्राकृतो यथाम साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों नमड़ी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की उद्दाम भाव सुनास वीडावलोक निहते तो मदनों सासा संम्य चापजहामदोत्तम आता यस्ते विमत तुम कुछ कमय मनते लोको यसंगमी संगनम आत्मपम्येन मरुज व्यापृवा जो बुध जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुद होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था वे कमनीय कामिया अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देख कर आसक्त मनुष्य समझते हैं यह उनकी मूर्खता है एतदीश नमी सकृस्थोपि तदगुण नुज्यते सदात्मस्थ यथा बुद्धि तथा यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते जैसे भगवान के शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती तम में बला मूढ़ा स्त्रैलम चानो व्रतम रह अप्रमाण विदो भर ईश्वरो मत यो यथा वे मूढ़ स्त्रियाँ भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी परायण भक्त ही समझ बैठी थी क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहसा सहीताजा प्रथम स्कंधे नोप्रवेशोलामकादोध्याय